यह सुनकर आवाक से रह गए हाँ कह चले तैयारी में लेकर बड़ी अक्षोहिणी सेना प्रस्थित हुए सवारी में दुर्योधन संग कर्ण दुशासन विकर्णादि बांधव गण अपने अस्त्र शस्त्र संजोए बेगी सिधाए करने रण पांडव अनिथी पीछे चलती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 सत्वर युद्ध की हुई तैयारी द्रुपद क्रोध से लाल हुआ रण को धाया गर्जन करता कुर्दल का जो काल हुआ धरा गगन, गगन पट, पट गया बाण से अपने पराये पूछे ना कहीं आर्तनाद ना, कहीं सिंह संग्राम घोर कछु सूझे ना महाभट्टों के छक्के छूट गए कुरु सेना भागी रण छोड़ महारथी कुरु दल के चेते दिए द्रुपद शर माथे फोड़ दुर्योधन और कर्ण वीर के मारे शर तीखे अष्टवीस तुरंग सार थी मार गिराए भागे दोनों बचाकर कर शीश पांडो सुवन की देत दुहाई कुरु सेना भगती आई देख दुर्दशा रण वीरों की चले, चले पांडुसुत हरशायी, द्रोणाचार्य विधिष्ठिर दोनों ठहरे रहे ठिकाने में शीष नाई के सादर चले बंधु जंग, जंग खाने में उधर द्रुपद का छोटा भाई सत्यजीत चढ़ आया था शौर्य समर वैसा, वैसा दिखलाया यथा नाम वह पाया था अर्जुन आगे भीमसेन था करता अरिदल का संहार, गिन गिन फोड़ रहा गज मस्तक रथ पर रथ पटका अंबार, दाए बाये रथ के चलते मादरी सुत दो खांडे फरसे दो कर चाले काट रहे वे खाटे बीर अर्जुन के थे अस्त्र बरसते जैसे प्रलय काल के घन धरती से अंबर तक छाया त्राही त्राही सर भीषण रण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 तभी कूद कर पार्थ बली ने बांध दिया रण बांकुर को। भाग गई पांचाली सेना करती चौदी सी हाहाकार पांडव सेना गर्जन करती बोल रही थी जय जयकार शत्रुहीन रण क्षेत्र निरख अर्जुन ने रथ लौटाया शीश रखा गुरु पद पंकज में कहा नाथ यह ले आया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 सखा बनाने लायक हो दिए वचन के प्रतिपालक हो लो अर्ध राज्य अधिनायक हो मेरी प्रतिज्ञा की पूर्णा में निजनु आन धरो निज छत्र छत्रुट को शादिक लेकर अपने पुर प्रस्थान करो देख द्रोण की दया धीरता द्रुपद दंड ऐसी चरण पड़ा क्षमा देव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 और द्रोण के पूरे टेक अनुपम दक्षिणा अर्जुन, अर्जुन ने दी गद गद कंठ लगाए द्रोण कुरु दुण। सेना निज शिविर से लौटी पांचाल, पांचाल राज, राज की सीमा, सीमा छोड़ नभ ऐसी लखते दृश्य अलोकित, अलोकित। विद्धो ने बरसाए फूल धन्य धरा यहाँ धर्म सनातन पाप ताप हो शांत समूल पाप ताप हो शांत समूल अभी आप सुन रहे थे रामशरण राम राम शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका का अंतिम भाग वाचक स्वर भारती परिमल